अथर्वेदीय प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरणस्थ पंचम कंडिका का विचार हो गया ष्ट कंडिका का विचार कल प्रारंभ हुआ था तृतीय प्रश्न का उत्तर गार्गे के दे दिया आचार्य पिपलाद जी ने पंचम पंचमकंडिका से स्वप्न अवस्था किसका धर्म है यह तृतीय प्रश्न था स्वप्न अवस्था का धर्मी बताया गया मन को और स्वप्न मन का धर्मरूप स्वप्न अवस्था का मन के साथ तादात्मपन्न आत्मा में आरोप मात्र होता है वस्तुतः आत्मा